चैतन्य भगवत भाव की समाप्ति अदृष्टपूर्वस्में दृष्टवा भय न प्रो तदर्शय देंदेश जगन्नीवास गीता भगवान का विश्वरूप देखने के अनंतर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे देवेश हे संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार आपके इस अलौकिक दिव्य और पहले कभी न देखे जाने वाले रूप को देखकर मुझे परम प्रसन्नता प्राप्त हुई किंतु प्रभो अब न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल था हो रहा है आपके इस असह्य तेज को अब अधिक सहन करने में असमर्थ हूं, इसलिए हे कृपालो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने उसी पुराने रूप को मुझे फिर से दिखाइए संसार में यह नियम है जो मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता है समझदार लोग उसके ऊपर उतना ही बोझ ला देते हैं यदि कोई अज्ञानवश किसी के ऊपर उसकी शक्ति से अधिक बोझ लाद दे तो या तो वह उस बोझ को बीच में ही गिरा देगा या उससे मूर्छित होकर स्वयं ही भूमि पर गिर पड़ेगा इसी प्रकार भगवान अपने संपूर्ण तेज अथवा प्रेम को कहीं भी प्रकट नहीं करते जहा जैसा अधिकारी देखते हैं वहाँ वैसा ही अपना रूप बना लेते हैं भगवान के तेज की तो बात ही दूसरी है मनुष्यों में जो सदाचारी तपस्वी कर्मनिष्ठ संयमी सचरित्र तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके सामने भी क्षुद्र प्रकृति के असंयमी और इंद्रिय लोलो पुरुष अधिक देर तक बैठ कर बातें नहीं कर सकते उनके तेज के सम्मुख उन्हें अधिक देर ठहरना असही हो जाता है किसी विशेष कारणवश उन्हें वहाँ ठहरना भी पड़े तो वह समय भर भार सा पड़ता है इसीलिए भगवान के असली तेज के दर्शन तो माया बद्ध जीव को इस पांच भौतिक शरीर से हो ही नहीं सकते उन्हें भगवान के माया विशिष्ट तेज के ही दर्शन होते हैं तभी तो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाने पर भी पीछे से संकेत कर दिया था कि यह जो रूप तुझे दिखाया था यह भी एक प्रकार से माइक ही है मायाबद्ध जीव को शुद्ध स्वरूप के दर्शन हो ही कैसे सकते हैं इतने पर भी उसके पूर्ण तेज को अधिक देर तक सहन करने की देवताओं तक में शक्ति नहीं फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या भक्तों के हृदय में एक प्रकार की अपूर्व ज्योति निरंतर जलती रहती है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी अधिक काल तक भगवान का तेजों स्वरूप असह्य हो जाता है हाँ मधुरभाव से तो वे निरंतर अपने प्रीतम के साथ क्रीड़ा करते ही रहते हैं वह भाव दूसरा है उसमें तेज ऐश्वर्य तथा महत्ता का अभाव होता है उसके बिना तो भक्त जी ही नहीं सकते वह मधुर भाव ही भक्तों का सर्वस्व है उच्च भक्त तो ऐश्वर्य अथवा तेजोमय रूप के दर्शनों की इच्छा ही नहीं करते भगवत इच्छा से कभी स्वतः ही हो जाए तो यह बात दूसरी है प्रभु को भगवत भाव में पूरे साथ प्रहर बीत गए दिन गया रात्रि का भी अंत होने को आया किंतु प्रभु के तेज अथवा ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया भक्त जो त्यों बैठे थे न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और न कोई पैर कर सोया चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए बैठे ही रहे रात्र के अंत होने पर प्रभात का समय हो गया अद्वैताचार्य ने देखा सभी भक्त घबराए हुए थे है वे अब अधिक देर तक प्रभु के अलौकिक तेज को सहन नहीं कर सकते अथा उन्होंने श्रीवास पंडित के कानों में कहा हम साधारण संसारी लोग प्रभु के इस असह्य तेज को और अधिक देर तक सहन करने में असमर्थ हैं अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के इस भाव का श्रमन हो श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य की यह सम्मति बहुत ही युक्त युक प्रतीत हुई उनकी बात का समर्थन करते हुए वे बोले हाँ आप ठीक कहते हैं इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय हैं हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भाव को संवरण कीजिए और हम लोगों को फिर उसी गौर रूप से दर्शन दीजिए श्रिवास जी की यह बात सभी को पसंद आई और सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे प्रभु अब अपने इस ऐश्वर्य को अप्रकट कर लीजिए इस देश से हम संसारी जीव जल जाएंगे हम में इसे अधिक काल तक सहन करने की शक्ति नहीं है अब हमें अपना वही असली गौर रूप दिखाइए भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने बड़े जोर के साथ एक हुंकार मारी हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा आ गई और मूर्छा आने पर यह कहते हुए कि इच्छा तो लो अच्छा तो लो अब हम जाते हैं अचेतन होकर सिंहासन पर से भूमि पर गिर पड़े भक्तों ने जल्दी से उठाकर प्रभु के एक सुंदर से आसन पर लिटाया प्रभु मूर्छित दशा में ज्यो के त्यों ही पड़े रहे तनिक भी इधर उधर को नहीं हिले डुले प्रभु को मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध भांति के उपचार करने लगे कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने लगे सुगंधित तेल अथवा शीतल लेप प्रभु के मस्तक पर लेपन करने लगे किंतु प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई प्रभु की परीक्षा के निमित्त अद्वैत और श्रीवास आदि प्रमुख भक्तों ने प्रभु के संपूर्ण शरीर की परीक्षा की उनकी नाशिका के सामने बहुत देर तक हाथ रखे रहे किंतु सांस बिल्कुल चलता हुआ मालूम नहीं पड़ता था हाथ पैर तथा शरीर के सभी अंग प्रत्यंग संज्ञा शून्य से बने हुए थे जिस अंग को जैसे भी डाल देते वह वैसा ही पड़ा रहता किसी प्रकार की चैतन्य पन्ने की चेष्टा किसी भी अंग से प्रतीत नहीं होती थी प्रभु की ऐसी दशा देख सभी भक्तों का बड़ा भारी भैसा प्रतीत होने लगा वे बार बार प्रभु के इस वाक्य को स्मरण करने लगे अच्छा तो लो, अब हम जाते हैं बहुत से तो इससे अनुमान लगाने लगे कि प्रभु सचमुच ही हमें छोड़कर चले गए बहुत से कहने लगे यह बात नहीं वह तो प्रभु के ऐश्वर्य और तेज के संबंध का भाव था हमारे गौर गौरहरी तो थोड़ी देर में चैतन्य लाभ कर लेंगे किंतु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखाई नहीं देता था प्रातः काल से प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया किंतु प्रभु की दशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ वे उसी भारतीय संज्ञा सुन्य पड़े रहे जेष्ठ का महीना था भक्तों को बैठे बैठे तीस घंटे हो गए प्रभु की दशा देखकर सभी व्याकुल हो रहे थे सभी उसी भाव से प्रभु को घेरे हुए बैठे थे न कोई शौच स्थान को गया और न किसी को भूख प्यास की सुधि ही रही सभी प्रभु के भाव में अधीर हुए चुप बैठे थे बहुतों ने तो निश्चय कर था यदि प्रभु को चेतना लाभ न हुई तो हम भी यही बिना खाए पिए प्राण त्याग देंगे उद्देश्य से वे बिना रोए पीटे धैर्य के के साथ प्रभु चारों ओर बैठे थे कल प्रातःकाल श्रीवास पंडित के घर के किवाड़ जो बंद किए गए थे वे ज्यो की त्यों बंद ही थे प्रातःकाल कोई भी कहीं निकल कर बाहर नहीं गया इस घटना की सूचना सचि माता को भी देना उचित नहीं समझा गया क्योंकि वहां तो प्राय सबके सब अपने अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए बैठे थे इसी बीच एक भक्त ने कहा अनेकों बार जब प्रभु मूर्छित हुए हैं तो संकीर्तन के सुमधुर ध्वनि सुनकर ही सचेत हुए हैं क्यों नहीं प्रभु को चैतन्यता लाभ कराने के निमित्त संकीर्तन किया जाए जब आज सभी को पसंद आई और सभी चारों ओर से प्रभु को घेर कर संकीर्तन करने लगे सभी भक्त अपने कोमल कंठों से मिश्रित स्वर में ताल स्वर के साथ साथ वाद्य बजाकर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस महामंत्र का संकीर्तन करने लगे संकीर्तन की नवजीवन संचारी प्राणों से भी प्यारी धुनि को सुनकर प्रभु के शरीर में रोमांच से होने लगे सभी को प्रभु का शरीर पुलकिसा प्रतीत होने लगा अब तो भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही वे नाम संकीर्तन छोड़कर प्रेम में विह्वल हुए पद संकीर्तन करने लगे प्रभु के शरीर की पुनः परीक्षा करने के निमित्त ने उनकी नासिका पर अपना हाथ रखा उन्हें स्वासों का गमन प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा इतने में ही प्रभु ने एक जोर की हुंकार मारी हुंकार को सुनते ही भक्तों की विषन्न मंडली में आनंद की बाढ़ से आ गई वे उन्मत्त भाव से जोरों से जय ध्वनि करने लगे आकाशव्यापी तुमुल ध्वनि के कारण दिशाएं गूंजने लगी भक्तों के पदाघात से पृथ्वी हिलने लगी वायु विस्तृत से प्रतीत होने लगी चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई प्रेम में उन्मत्त होकर कोई नृत्य करने लगा कोई आनंद के वेग को न सह सकने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा कोई शंख बजाने लगा कोई शीतल जल लेकर प्रभु के श्रीमुख में धीरे धीरे डालने लगा इस प्रकार शिवाज का संपूर्ण घर उस समय आनंद का तरंगित सागर ही बन गया जिसमें भक्तों की प्रसन्नता के हिलोरें उठ उठकर दिशाओं को गुंजाती हुई भीषण शब्द कर रही थी थोड़ी ही देर के अनंतर प्रभु आंखें मलते हुए निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति उठे और अपने चारों ओर भक्तों को एकत्रित और बहुत सी अभिषेक की सामग्रियों को पड़ी हुई देखकर आश्चर्य के साथ पूछने लगे हैं यह क्या है हम कहाँ आ गए आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भाव से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं प्रभु के इस प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर कर मुस्कराने लगे प्रभु के इन प्रश्नों का किसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधन करके पूछा पंडित जी बताइए ना असली बात क्या है हमसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई अचेतनावस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गई मामला क्या है ठीक ठीक बताने बताते क्यों नहीं अपनी हंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे अब हमें भककाइए नहीं बहुत बनने की चेष्टा ना कीजिए अब यहाँ कोई भहकने वाला नहीं है प्रभु ने दुगना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कैसा भहकाना बताते क्यों नहीं बात क्या है इस पर बात को टालते हुए श्रीवास जी ने कहा कुछ नहीं आप संकीर्तन में अचेत हो गए थे इसलिए आपको चैतन्य लाभ कराने के निमित्त सभी वक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे इस बात को सुनकर कुछ लज्जित होते हुए प्रभु ने कहा अच्छा तो ठीक है आप लोगों को हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ आप सभी लोग हमें क्षमा करें बहुत समय बीत गया अब चलकर स्नान संध्या बंदन करना चाहिए मालूम होता है अभी प्रातः कालीन संध्या भी नहीं हुई यह सुनकर सभी भक्त स्नान संध्या के निमित्त गंगा जी की ओर चले गए